पूर्णम पुरा पूरा गृषे पुराश पूरम पूरा देवा दशिष्य स्वा अध्याय. सठ नंबर के श्लोक में विशेष विचार किया जा रहा था एक शंका उठाई थी स्मृति या स्मृति इच्छा प्रयत्न ये आत्मा के गुण हैं। मान न्याय मत के आधार पर आत्मा के गुण माने जाते हैं ये तो इनके द्वारा होता है कर्म तो पूर्व अन्भुत विषय का स्मरण होता है माने आगामी कर्म के कारण क्या बनते ये बन जाते हैं पूर्व अनुभूत जो विषय है उसका याद याद है मरण है और उसके कारण आगे उसी प्रकार के कर्म करने की इच्छा हो जाती है जैसा कर्म पहले किया था जिसका स्मरण हो रहा है उस प्रकार आगे कर्म करने की इच्छा पैदा हो जाती है इच्छा होने से प्रयत्न करेगा फिर कर्म होगा कर्म से फल मिलता है संसार स्तर चलता है तो आत्म के गुण से होने वाले जो इच्छा आदि के द्वारा होने वाले कर्म को सत्य मानना पड़ेगा आत्मा जो कर्ता बनता है प्रयत्न आत्मा में हो रहा है उस कर्म का कर कर्ता आत्मा सत्य कर्तृत्व आत्मा में मान मिथ्या कर्तृत्व नहीं आत्मा वास्तविक कर्ता है आत्मा ये पूर्व पक्ष कह रहा था उसका उत्तर दिया था नहीं ये जो, जो कर्तृत्व है ये भी मिथ्या ही है क्यों मिथ्या इसलिए कहना होगा देहादि संघात में अभिमान द्वारा होता है कि कर्म कब कर होता है देहादि संघात में अभिमान होने से कर्तृत्व दिखता है यदि अभिमान नहीं है तो कर्तृत्व नहीं है वास्तविक नहीं है कर्तृत्व औपाधिक है देहादी संघात में जब अभिमान होता है करने वाले शरीरादि हैं शरीर कर्म करता है इंद्रिया कर्म कर रही है वहां अभिमान होने से मैं करता हूं मान रहा है वास्तव में कर्तृत्व नहीं आत्मा में इनमें है कर्तृत्व तो देहादी संगात में जो अलमान हो रहा है अहम पश्या में अहम आप गच्छा में आदि जो दिखता है तो इसी के द्वारा धर्माधर्म संसार हो जाता है उसका फल का अनुभव संसार धर्माधर्म होता है धर्माधर्भ का संसार होता है जैसे इस जन्म में है उसी प्रकार पूर्व जन्म में इस प्रकार कल्पना करना इसके पहले वाले जन्म में कैसा हुआ उसके पहले वाले जन्म का संस्कार था उसके पास स्मृति उसके पहले वाले में उसके पहले वाला और अनागत जो जन्म होगा यहां भी यहां पर संस्कार अगले जन्म में जाएगा अगले जन्म का अगले जन्म में जाएगा चलता रहेगा ये संसार इस, इस प्रकार चलता है तो शरीर आदि के कर्तृत्व में आप शरीर आदि में आत्मा भिगवान के कारण उसके कर्तृत्व को अपना कर्तृत्व मान रहा है तो यह उपाधिक है वास्तविक नहीं है मिथ्या है आत्मा में कर्तृत्व वास्तव में आत्मा कर्ता नहीं है यह सिद्धांति बोल रहे हैं बोल रहे थे तस्य आविद्य कहते हैं संसार टीका में कहते हैं तस्य आविद्य संसार आविद्यक है अविद्याजन्य अज्ञान काल में दिखता है संसार आत्मा में धर्मा धर्म करता है धर्म के फल संसार होता है वन संसार से आविद्य आविद्यक होने से अविद्याजन्य होने से विद्या अप ज्ञान के द्वारा त्याज्य हो जाता है अपपूर्वक बह धातु त वहाँ को भागो सम उह, बन गया पच्चीस रूपये आजादीगढ़ करने बहुत बह धातु आ जाता है यजिर यजिर पपी बशिष्ट साइबा बसिपी ब्याय यजा दिया में नौ धातु को आजादी माना हुआ है तो बहु धातु उसमें है एजादीगढ़ मार के पच्चीस आजादी कित, कित प्रत्यय मिल गया में द्वाह है लेप है हित मान करके सम्रसा को वह बना दिया अप्य त्याग करके इस संसार को त्याग करके आवित होने के कारण अपने में संसार नहीं है ऐसा मानकर आत्मा में संसार नहीं ऐसा मानकर तो उसको त्याग करके व्यक्ति हेतु तंत्र हो उसको त्याज्य होने में अन्य हेतु भी देते हैं अन्य कारण भी है ये कहना चाहते तो धर्माधर्म हेतु बन गया रागद्वषादी निमित्त बनकर कर्तृत्व आया था संसार त्याज्य है इसमें अन्य हेतु भी है, है। अविद्यात्मकत्व देहाभिमान से देहाभिमान जो होता है अविद्या रूप है अज्ञान काल में होता है देहाभिमान आत्मबुद्धि बुद्धि जाने के बाद देहाभिमान नहीं होता समाधि में जो गए उनको पता है देहाभिमान नहीं होना सुसुप्त में भी देहाभिमान नहीं है जागृत स्वप्न में मैं मनुष्य हूं आदिभाव में तो अविद्यात्मकत्वाच देहाभिमान से अविद्या रूप है अविद्या स्वरूप है देह विमान। उसका कार्य है अविद्या का कार्य जैसे मिट्टी का कार्य घट मिट्टी मृदरूप है मिट्टी का ही मृत का ही है अविद्या का कार्य वन से का है देह विमान। देहाभिमान देह कर्म कर रहा वह देह में अभिमान करके कर्म करता है कर्म भी आविद्यक है उसको करने वाला भी आविद्यक है यही कहना है अविद्यात्मक देहाभिमान से तन निवृत अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर कारण अभावी कार्य अभाव तो अविद्या नहीं रहे देहाभिमान नहीं रहेगा तन निवृत अविद्या निवृत देह देहुपत्ति देह नहीं होगा अविद्या न रहे पर देह नहीं तो संसार उत्पत्ति तो फिर संसार होना समझो शरीर है तो संसार कहां होगा अविद्य का शरीर अविद्या का कार्य है अविद्या जब समाप्त होगी ज्ञान के द्वारा तो शरीर नहीं रहेगा क्यों अभिद्या का कार्य अविद्या नहीं रहे कारण है आत्मज्ञान के द्वारा विद्या नाश हो जाने पर फिर देहादि का कारण नहीं रहा तो देहादि नहीं है देहादि रहे तो संसार भी नहीं है अविद्या से शरीर आदि है शरीर आदि से कर्म है संसार है क्यों तो नहीं कहा अविद्यात्मक है अभिमान से देहाभिमान अविद्या स्वरूप है अविद्या का कार्य है नो मिट्टी का कार्य घट मिट्टी ही है इस प्रकार अविद्या का कार्य को अविदय कहा जाता है तन निवृत्त हो अविद्यावृत्त हो तस्या अनिवृत्ति तन निवृत्ति अविद्या अविद्या निवृत्ति होने पर देहा द्या, अनुपत्ति अनुपति, शरीर नहीं हो पाएगा शरीर नहीं होगा तो कर्म कैसे होगा फिर कर, कर्तृत्व कैसे आएगा नहीं आ सकता इसलिए संसार अनुपति, इसको संसार होना संभव नहीं अविद्या अविद्यावृत्त होने के बाद संसार होना संभव नहीं है देहादि संघाते आत्माभिमान अविद्यात्म का ही ग्रह भाग्य था पहले वाला कहा देहादी संघात में देहादि समुदाय है देहादी इंद्रिय प्राण आदि में जो आत्मबुद्धि हो रही है संघात है समुदाय इस, इसमें आत्माभिमान अविद्या आत्मा का अभिमान मैं मनुष्य हूं इत्यादि अभिमान जो है अविद्या वो अज्ञान स्वरूप है वो अज्ञान कार्य है नहीं लोके गवादी अन्ो अहम मत्त अन्े गवाद ये जानते अहम प्रत्यम मन मनते कश्य कोई व्यक्ति लोक में दे मैं गाय आदि से भिन्न हूँ मेरे से गाय आदि भिन्न है ऐसे जो ज्ञान जिसको होगा मेरे से गाय आदि भिन्न है गाय से मैं भिन्न हूँ गो आदि से भिन्न हूँ समझता हो तो कभी भी गो में अहम बुद्धि नहीं होगी यदि देह को इसी प्रकार देह को भिन्न माना होता अपने से तो देह में आत्मबुद्धि नहीं होती और देह में यहाँ क्या हो रहा अभिन्नता को लेकर अहमबुद्धि हो रही है इस बार अभिन्नता है अज्ञान के कारण गाय से मैं भिन्न हूँ मेरे से गाय भिन्न बुद्धि होती है लोग वैसे दृषण दे रहे हैं वहा मैं गाय हूं कोई नहीं बोलेगा भिन्न बुद्धि है वह इस प्रकार देह में भी हो जाती है बुद्धि शरीर मेरे से भिन्न है मैं शरीर से भिन्न हूं जब बुद्धि होती कभी भी आत्मबुद्धि नहीं करता वहां ये दृष्टान्त दे रहे नहीं लोगों के गवादी और हम ऐसा समझता है जो व्यक्ति मैं गुआ आदि वस्तु से भिन्न हूं और मत और मेरे से मत है मेरे से गाय आदि ऐसी बुद्धि जिसकी हो गई होता हुआ उनमें अहम बुद्धि कभी नहीं करता हुआ व्यक्ति जिनमें वो आदि अजानस तो कोई नहीं जानता है मैं गाय से भिन्न नहीं भिन्न हूँ नहीं जानता मेरे से गाय भिन्न है नहीं जानता अजानस तो न जानता हुआ तो थाणु पुरुष विज्ञान हो जाते थाणु में पुरुष विज्ञान होना उसमें क्या होगा विपरीत बुद्धि हो जाती है ठीक इस प्रकार गाय आदि वाहम बुद्धि हो जाती, है। इस प्रकार इसी प्रकार शरीर में वैसा हो रहा है यदि आत्मा मेरे से, मेरे से शरीर भिन्न है मैं शरीर से भिन्न हो बुद्धि होती तो शरीर में कभी आत्मबुद्धि नहीं करता तो नहीं जानता है भेदबुद्धि नहीं है तो क्या मैं शरीर होकर के मान्यता लगा रखा है कैसे था पुरुष बुद्धि कर देता व्यक्ति न जानने के कारण किसको और पुरुष का भेद नहीं जानने वाला ऐसा करता है ठीक इस प्रकार अजानस को ठाणो पुरुष विज्ञान अव जैसे न जानने वाला होगा माने शरीर मेरे से भिन्न है मैं शरीर से भिन्न ये बुद्धि न हो जिसकी पुरुष विज्ञान व था पुरुष विज्ञान के समान पुरुष समझता है थाणु को न जानने वाला इस प्रकार अविवेक तो देहादी संग्रात प्रत्यम अज्ञान से देहादी संग्रात में ज्ञान प्रत्यय कर जाता है न जानता हुआ देहाजी में भिन्न हुए ज्ञान जिसको नहीं है वो देहाजी में बुद्धि कर जाता है अहम प्रत्यय करता है क्या था आत्म बुद्धि करता है ना विवेक तो जानन यदि पृथक करके जानने वाला व्यक्ति कभी भी देहादी में बुद्धि नहीं करता तो देहादी में आत्मबुद्धि कर रहा अविद्या का कार्य शरीर उसमें अहमबुद्धि करता है तो अविद्या का कार्य शरीर नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा कर्म नहीं होगा कर्तृत्व भी नहीं आएगा ये कहना है और मीमांसक ने ला करके कहा था पूर्व पे आत्मा वही पुत्र नामासी का हुआ है ये गौण आत्मा है शरीर क्यों वह संबंध है पुत्र और पिता का संबंध है इस प्रकार ये स्वत्व आदि संबंध है स्वत्व शौ संबंध है यहाँ आत्मा स्व है स्वत्व है आत्मा का है यहां यह मान बुद्धि इसका यहाँ ये शरीर में आत्मबुद्धि गौड़ जैसे पिता पुत्र को आत्मा वही पुत्र नामासी बोलता तो गौण प्रयोग है पिता में आत्मत्व तो जो पिता रूप दिख रहा पुत्र में गौण है इस प्रकार शरीर में आत्मबुद्धि गौण है यह जो कहा था पूर्वादि ने मिथ्या रही है सिद्धांति का कारण शरीर में आत्मबुद्धि मिथ्या है झूठा है झूठी है मीमांस कर गौण है ऐसा तो ये कहा तो जो मीमांसकों ने कहा था छह पृष्ठ में कहा था आत्मा वही पुत्र नामासी करके कहा था हे पुत्र तुम तो मेरे आत्मा ही हो ऐसा यदि पुत्रे अहम प्रत्यय इस प्रकार से पुत्र में अहम बुद्धि हो गई थी वो गौण है वो शरीर में आत्मबुद्धि गौण है ये मीमांसों का कहना है सत्ु वो जो पुत्र में आत्मबुद्धि कर रहा थे सतु वो तो जनक संबंध में तो गौण है वहां जन्यजनक -जन्य भाव संबंध है दोनों में क्या है जनक पिता है जन्य पुत्र है तो जन्यजनक भाव संबंध के कारण से गौण बुद्धि हो रही गौरेंगे आत्मा ना भोजन आदि पार्वा परमार्थ कार्य कर मुख्य आत्मा का गौड़ आत्मा कोई कार्य नहीं कर सकता देहा गौड़ आत्मा का प्रयोग कर दिया क्रिया किसे होंगे देहादी से होंगे कर्मादि क्रिया किसे है से है। वो मुख्य आत्मा का नहीं माना जाएगा जो गौर आत्मा भोजन करेगा पुत्र भोजन करता है तो पिता को मिलेगा पिता की तृप्ति नहीं होगी उसी प्रकार शरीर यदि कर्म करता है तो वो शरीर के किया हुआ कर्म आत्मा को नहीं है वह कर्तित्व तो आत्मा में नहीं आएगा कर्तित्व तो उसमें रहेगा यह सिद्धांत बोल रहे इसलिए मान पार्वाओ के फल आदि आत्मा को नहीं लगाने जाते हैं सिद्धांत गौण ना चाहे आत्मा ना भोजन आदि जैसे गौण आत्मा के द्वारा किया हुआ भोजन आदि मुख्य आत्मा को नहीं मिलता पिता को नहीं मिलता ठीक इस प्रकार परमार्थ कार्य में सकते कर शरीर आदि गौणात्मा है तो वास्तविक कार्य आत्मा के लिए जो कर के भोग देने वाला कार्य नहीं किया जा सकता जैसे गौण सिंह अग्नि मुख्य सिंह कार्य जैसे गौण सिंह गौण देवदत्ता और गौण अग्नि मानव बालक है उसके द्वारा मुख्य सिंह मुख्य अग्नि का कार्य नहीं किया जा सकता ना गौण होता है मुख्य कार्य नहीं होता या शरीर के कार्य को मुख्य माना जा रहा है आत्मा फल भोगता आत्मा को माना जा रहा है शरीर में आत्मबुद्धि गौण् है यह कह रहा है जैसे गौण सिंह और गौण अग्नि के द्वारा किया गया जो कार्य होता है तो मुख्य सिंग्रह का नहीं होता इसी प्रकार गौण शरीर के द्वारा किया हुआ कार्य है तो वो कार्य मुख्या आत्मा को नहीं होगा शरीर के द्वारा किया हुआ कर्म आत्मा को कर नहीं माना जाए कर्तृत्व तो कैसे आएगा आत्मा में नहीं आ सकता इसके लिए दृष्टान है टीका में कहते हैं कुतोहश्य आवित अविद्या तत्व अश्य मान संसार संसार में अविद्या कह में क्या संसार अज्ञान से उत्पन्न थोड़ी बानेगी इसको जरजो में सर्प होता है वो आविद्यक होता है संसार तो विद्यमान है कल भी देखा आज भी देख रहे आगे भी देखते रहेंगे वास्तविक है कैसे आवित्यक हो सकता यह सबका है अविद्या जनने को आविद्यक बोला जाता है कुतो किस हेतु से यह प्रश्न कुत हमारे अकस्मात कारण किस हेतु से अश्य संसार से आगू अविद्या तो अविद्यात तो विद्याकृत कैसे आया अविद्या से किया गया कैसे आया तो धर्माधर्म कृत्य संवाद संसार तो धर्मा धर्माधर्म के द्वारा किया हुआ होता है कैसे होता है संसार के कारण अविद्या नहीं है धर्मा धर्माधर्म है कि मैं मीमांसा कार्य है धर्म अधर्म का निजय संसार होकर स्वर्ग लड़का आदि संसार मिलेगा तो अविद्या संसार ये मीमांसाकार है कुतो ऐसे अविद्यात्मक तत्व धर्माधर्म का तो, तो संभव धर्माधर्म धर्मा धर्म से होना संभव है संसार इस शंकर दिव्य मात्र ने कहा देहादि कहा था अरे बाबा देहादि दिया दिया अभिमान से अविद्यात्मकत्वास दिया कहा था देहादि अभिमान कैसे अविद्या स्वरूप है देहा में अभिमान होना आत्मा का अभिमान अहम होना देहा में यह अविद्या रूपये भिन्न में भिन्न बुद्धि हो रही है आत्मा भिन्न में आत्मबुद्धि ये तो अविद्या है अविद्यात्मक देहाभिमान संग्राता किसी की व्याख्या की थी देहाभिमान संघ्रात है आत्माभिमान अविद्या पढ़ा रहा देहाभिमान देहादि जो संग्रात है देह इंद्रिया आदि में आत्मा का अभिमान हो रहा है हम गच्छा में अहम पश्या इत्यादि मैं देखता हूं मैं चलता हूं इत्यादि अभिमान अविद्या रूपी है ये ठीक है कहते हैं आत्मनो धर्मादि कर्तृत्व से आत्मा में जो तो धर्मादि का कर्तृत्व आता है धर्माधर्म का आत्मा को जो माना जाता है धर्मादि कर्तृत्व जाता है अविद्या अविद्यारूपी अविद्या है वो क्या है अविद्या काल में होते हैं ज्ञान काल में होना संभव नहीं देहात के काल में तो मैं धर्म अधर्म रखने की स्थान नहीं है हाँ तो धर्माधर्म से परे होता है आत्मा आत्मा धर्मादि कर्तृत्व से अविद्यात्थ है वो अविद्याकालीन है वो न अविद्याम बिना कर्मिणाम देहाभिमान अविद्या के बिना कर्मियों के बने कर्म करने वाले धर्मा धर्मादि कर्म करने वाले के देहाभिमान नहीं हो सकता है अविद्या के बिना धर्मा धर्म में के कारण जो शरीर है उसमें अभिमान हो नहीं सकता न संभवती का होगा संभव नहीं अतश्चर्द आत्मा न संघाते अहम अभिमान से को जो संघात देहादि संघात अहम अभिमान हो रहा है मैं मनुष्य हूं इत्यादि है मैं ब्राह्मण हूं आदि आदि अविद्या विद्यमानता उसमें अविद्या विद्यमान है किसमें देहादि संघात में जो आत्मबुद्धि होने में अविद्या विद्यमान है वहां अविद्या के बिना हो नहीं सके अन्य में अन्य बुद्धि होने के लिए अविद्या के बिना हो नहीं सकता तो अविद्या के वहां विद्यमानता है ये सिद्धांत रहा आत्मनो देहादी अभिमान से आविद्यकत्व अन्य व्यतिरिक्याम साधन व्यतिरेक दर्शाई थी आत्मा में जो देहादि देहादी आदि है ना आविद्यक है इसमें कैसे सिद्ध करते हैं अन्य व्यतिरिक्त लगाते हैं तर्क लगाते हैं तत्सत तत्सत्व तद अभाव तद अभाव अविद्या सत्य देहादी संगाते अविद्या अभावे देहादि संगाते हम विवान का अभिमान होगा अभाव होगा यह सिद्ध करना है फिर कहा आत्मो देहादि अभिमान से आत्मा में देहादि संघात जो अभिद्य संघात में जो अभिमान है मैं मनुष्य हूं आदिपना है या अभी तक अविद्या अभी अविद्याजन्य है अभित्वको में अन्वय वितरिका भ्याम तत्सवे तत्सत्व अन्वय अविद्या सत्व देहादि अभिमान सत्व वितरिक होगा अविद्या अभावे देहादि अभिमान अभाव अन्य वितरिका में साधन सिद्ध करते हुए वितरिक पहले वितरक को दिखाते हैं तद अभाव अविद्या का अभाव होने पर देहादी संघात में आत्मा अभिमान नहीं होगा दिखा रहा है। नहीं इत्यादि कहा नही लोग गवादी में मत्स्य अन्य गवाद ऐसा व्यक्ति है वो आदि से मैं भिन्न हूं और मेरे से भिन्न गो आदि ऐसा जानता हुआ ऐसा व्यक्ति केशु अहम यदि प्रत्यम न मंडित है उनमें मैं यह हूं वो गाय हूं इत्यादि बुद्धि कोई नहीं करता जानता हुआ ठीक है ठीक में कहते हैं अन्वयम दर्शन व्यतिरिकम अनुदित अन्वय दिखाया गाय आदि से मैं भिन्न हूं मेरे से भिन्न गाय आदि है ऐसे करने होगा वहां गो आदि में नहीं दिखाएगा मैं अहम बुद्धि नहीं करता ये एक व्यतिरिक अनुवादित व्यक्त कहते अजानंद गाय से मैं भिन्न हूं मेरे से गाय भिन्न है एक गाय जिसको नहीं होता वो तो गो आदि में आत्मबुद्धि कर सकता है अहमबुद्धि कर सकता अजान था पुरुष विज्ञान होता है जैसे था पुरुष विज्ञान होता है किसी को मनुष्य है करके जा समझता है था ठीक इस प्रकार देहादी संघाते देहादी से समुद्र में कुरियार यदि प्रत्यम करेगा अहम बुद्धि करेगा पृथक तो है करके नहीं समझने वाला करता है ठीक है ना विवेक तो जानन जो विवेक से समझता है देहादी से मैं भिन्न हूं मेरे से भिन्न, भिन्न, भिन्न, भिन्न देहादी समझता है वह कभी अहम बुद्धि नहीं करेगा ये कहा हुआ पुत्र पितु अहम देवक जैसे पुत्र में पिता का अहम बुद्धि होती है आत्मा भी पुत्राम से आदि दिया है तो जैसे पुत्र में पिता का अहम बुद्धि है उसी प्रकार आत्मीय से याद हो या आत्मा है और इसका आत्मीय होते हैं आत्मा के लिए है आत्मा के काम करने वाले कौन देहाड़ी जैसे पिता का कर्म कर पुत्र वहां बुद्धि होती है इसी प्रकार या आत्मीय है सर आदि क्या है आत्मा की संपत्ति है सब तो देहा आत्मीय देहादत्मा के जो के स्वत्व है देहादी है उनमें में अहम धेर गौणी तो उत्तर मनोदे अहम बुद्धि गौणी गौण गाऊन है गौणी है बुद्धि जैसे पुत्र पे पिता की जो अहम बुद्धि है गौण है वो इसी प्रकार गौणी मिथ्या नहीं है पुत्र को माने जो आत्मा वे पुत्र नवासी आदि कहा हुआ है वो मिथ्या नहीं है पिता पुत्र को जो आत्मबुद्धि करता गौण बुद्धि है इसी प्रकार शरीर में आत्मबुद्धि गौण है थ्याई अविद अविद्यक नहीं आई अविद्या अभिद्य, जन्य नहीं अज्ञान जन्य नहीं है ऐसा का कहना ये शंकाकर उत्तर देते हैं गौण है ना चाहे आत्मा भोजना अधिवत परमार्थ परमार्थ कार्य गौण आत्मा के द्वारा वास्तविक कार्य नहीं किया जा सकता जैसे पुत्र भोजन करता है तो पिता की तृप्ति नहीं हो पाएगी पिता का भोजन नहीं माना जाता उसको पुत्र का ही भोजन माना जाता ठीक इस प्रकार भी यदि गौण है शरीर में तो शरीर के द्वारा किया वो कर्म का आरोप आत्मा में नहीं होता मैं करता हूँ नहीं आता उसमें पुत्र खाता है तो पिता कभी नहीं बोलते मैं खाता हूँ नहीं बोलता कि किस प्रकार यदि शरीर के कर्म आत्मा में नहीं जाना चाहिए यदि गौण होता तो क्योंकि तो यह मिथ्या है शरीर में आत्मबुद्धि करके बैठा हुआ इसलिए शरीर के कर्म को अपने आरोप करता है शरीर करता है वास्तव में कर्म करने वाला क्यों मानता है क्या मैं करता हूँ एकता कर रखी है शरीर के साथ गौण नहीं है ये है। ठीक है हम ये कहते हैं नहीं स्वकीय न पुत्रादिना पिता स्व है पुत्र स्वकीय है उसकी है वो स्वकीय न पुत्रादिना अपने जो पुत्रादि है पुत्रा उसके द्वारा गौणार्थना पितृ भोजनाधिक कार्य क्रिय थे पितृ भोजनाधिक कार्य पितृ का भोजन कार्य पुत्र के द्वारा नहीं किया जा सकता तथा देहादे र भी गौणात्मत्व यदि शरीर आदि को गौण मानेंगे क्या मानेंगे जैसे मीमांसा देह गौण है मुख्य नहीं है वैसे मानने पर तेरह कर्तृत्वादि कार्यों को शरीर से होने वाले जो कर्तृत्वादि कार्य है वो कार्य गया आत्मनोन वास्तव सिद्ध आत्मा के वास्तविक कार्य नहीं होगा तो आत्मा में कर्तृत्व आना संभव नहीं उनके कर्तृत्व का ठीक है गौणात्म नाम मुख्यात्मा नास्तिक वास्तव कार्यो में इतना दृष्टान्त है गौण आत्मा के किया हुआ तो मुख्या आत्मा का नहीं होता वास्तविक मुख्य आत्मा का भी माना जाता इसमें दृष्टांत गौण इत्यादि शब्द कहा था जैसे गौण सिंह है गौण मार्वक है शिवो माणव को बोल दिया जाता है शिवो देवदत्ता बोला जाता है गौण होते हैं वो मुख्य सिंह तो नहीं हो उनके द्वारा जो किया हुआ कहा भोजन आदि आदि किया हुआ कार्य होगा वो मुख्याग्नि का होगा मुख्य सिंह का होगा है। आत्मा के द्वारा किया हुआ कार्य मुख्य मुख्य का नहीं होता इस प्रकार देहाड़ी के द्वारा किया गया कार्य भी आत्मा का नहीं होता तो है किंतु मुख्यात्मा आत्मा कोई कार्य दिख रहा है तो वही दिख रहा है आत्मा के किया हुआ कार्य मुख्य का नहीं होता देखा दृष्टांति है किंतु यहाँ मुख्य का दिख रहा मैं करता हूं शरीर के जो कर्म हो रहा शरीर का कर्तृत्व शरीर में उस कर्तृ को अपने आरोप करके बोल रहे हैं गौण करता नहीं है मुख्य है शरीर को गौण मानना ठीक नहीं है गौण करता मानना ठीक नहीं मुख्या है।, है यह सिद्धांत बोल रहे अच्छा ठीक हम कहा नहीं गौणे न संघे ना देवदत्ते ना सा गौण प्रयोग दो जगह वक्त किया था सिंह देवदत्ता अग्नि के बाढ़ हो गई है नहीं गौणे है सिघे न जो गौण सिंह देवदत्ता होगा देवदत्ते ना मुख्य सिंह कार्य क्रिए थे मुख्य सिंग का कार्य नहीं जा किया जाता गौण देवता के द्वारा नाविक गौणाग्नि ना मालव्य न गौण अग्नि बालक गौण से प्रयोग कर दिया है उस बालक के द्वारा मुख्याग्रि कार्य दहा पाकार दाहन करना पकारना काम नहीं कर सकता बालक जैसे मुख्य अग्नि करे वह कार्य नहीं होता तथा उसी प्रकार देहादि ना गौणात्मा यदि गौणात्मा हो देहादि मुख्यात्म वास्तव कार्य कर्तृत्वादि कर्तव्य सक्यम फिर मुख्य आत्मा के जो कर्तृत्वादि नहीं किया जा सकता यहां मुख्य माना जा रहा है शरीर के साथ एकता करते इसलिए गौर नहीं है शरीर का बुद्धि गौण नहीं है कि क्या है मिथ्या है इस सिद्धांतिपूर्ण स्वर्गामदि प्राण्याद आत्मरो देहादि अति ज्ञात तस्व केवल अकर्तृत्वाद तत्कर्तृत्व कर्म गौण देहा संपाद्य थे नहीं सत्य व श्रोतात्री की गए देहाद आत्म आत्मुख्य युक्त सो रही थी पूर्व फिर शंका करता मीमांसक शंका करता है इस बार स्वर्ग में ये तो देत बाकी आया शरीर ही मैं हूं ऐसी बुद्धि जिसकी होगी वो तो स्वर्ग के लिए काम कर सकता है क्या ये ज्ञाति नहीं कर सकता उसके पता है मैं शरीर से भिन्न न हो शरीर छूटने के बाद स्वर्ग जाऊँगा स्वर्ग जागे फल भोगा क्या करो ये बुद्धि है उसको शरीर से पृथक बुद्धि है देह में आत्मबुद्धि कैसे है देहात्म आत्मबुद्धि करने वाला व्यक्ति इस मान पारलौकिक कर्म नहीं कर सकता पारलौकिक कर्म कर रहा व्यक्ति इसको मतलब अपने को अलग मान रहा मानता है कैसे देह में आत्मबुद्धि मानेगा उसको दे आत्मवादी नहीं कर सकते नहीं तो सूर्य के हो जाएंगे सूर्य काम ऐसे वाक्य बताने वाले तो सूर्य हो जाएगी यदि देहा ही आत्मबुद्धि देहा में ही हो तो वो तो कर्म नहीं कर सकता लौकिक कर्म स्वर्गा काम आदि स्वर्ग काम आज स्वर्ग काम ये इत्यादि वाक्य है प्रामायण आदि वाक्य प्रमाण है आत्मा शरीर से पृथक है ये वाक्य से सिद्ध होता है इस आत्मरो वाक्य से समझ में आता है कि आत्मा शरीर से पृथक है आत्मा स्वर्ग जाएगा शरीर ताश के बाद कहा जाके फल भोगेगा या कर्म करता है यह सिद्ध है तो स्वर्ग काम आदि जो वाक्य हैं? ये वाक्य पर प्रमाण होने से आत्मरो देहादि अतिरिक्त ज्ञान आत्मा में देहादि से अतिरिक्त ज्ञान होने से ये वाक्य के द्वारा ज्ञान होता है आत्मा शरीर से भिन्न है तस्वीर केवल केवल जो आत्मा होगा देहादि प्रति से पृथक आत्मा अकर्तृकर्ता नहीं बनता हो क्या नहीं बता का काम अकेला आत्मा नहीं कर सकता क्या चाहिए उसको शरीर आदि चाहिए तभी काम करेगा इज्ञाधि कर्म करेगा शरीर आदि चाहिए सच आत्मा जो देहादि से पृथक आत्मा है वह आत्मा केवल से आत्मा है केवल जो अकेला आत्मा अकर्तृत्वाद करता नहीं हो सकता वो केवल आत्मा से कुछ नहीं होता शरीर आदि विशिष्ट काल में अज्ञाति होगा तत्कर्तव्यम करव जो आत्मा के द्वारा होने वाला कर्म था कौन स्वर्ग आदि के लिए जो अज्ञाति कर्म है आत्मा के लिए है वो तत्कर्तृत्व कर्व जो आत्मा से किए जाने वाले कर्म गौण देहादि भी संपादित जो गौण गौण आत्मा है देहादि गौण है गौणार के द्वारा संपन्न किया जाता कर्म जो तो आत्मा के पारण हो कि कर्म देहादी की बना हो नहीं सकता केवल आत्मा आत्मकर्ता बन नहीं सकता तो देहादी जो गौणात्मा है उनके द्वारा सिद्ध किया जाता उन कर्मों को नहीं सत्य को स्रोतारी ग्यारे सत्य मानी स्रोता श्रुतिजन्य ज्ञान से अतिरिक्त आत्मज्ञान होने पर श्रुति से श्रुति में होने वाले कहा गया है अतिरिक्त ज्ञान हो गया है आत्मा का क्यों स्वर्ग काम इसका वाक्य जब तक आत्मा अतिरिक्त है नहीं ज्ञान होगा तब तक विज्ञान ही नहीं कर सके वो वाक्य चरितार्थम पाएगा तो इसलिए श्रुति से होता है कि आत्मा इसे शरीर जारी से भिन्न है अलग है देहादो आत्मत्वम उस स्थिति में सत्य व श्रोता तिर ज्ञान देहादो आत्मत्व न मुख्यमंत्री में आत्मा आत्मत्व बुद्धि मुख्य नहीं माना जा सकता देहा को आत्मा इसलिए माना जा रहा है आत्मा के द्वारा किए जा रहे कार्य देहादी के बिना नहीं हो सकता तो देहादी गौर करता है वो ये कहना जा रहे नहीं सत्य व सर्वतारी कार्य श्रुति से अतिरिक्त ज्ञान सिद्ध होकर आत्मा भिन्न है शरीर आज से ज्ञान होने पर देहाड़े व आत्मत्व तो मुख्यम नुक्तम देहादी में आत्मत्व तो मुख्य नहीं गाने नकार पूर्वक में वादे न मुख्यमंत्री मुख्य करना ठीक नहीं गए अतिरिक्त ज्ञान होने पर आत्मत्व आत्मत्व तो, आत्म तो, तो मुख्य आत्मा में होगा ना देहादि में मुख्य आत्मा मानना ठीक नहीं इसलिए कौन आत्मा है गया है ये पूर्वादि का, ये चौदह प्रश्न करता है पूर्वाधिक अदृष्ट विषय चौदना प्रामाण्यात् आत्मकर्तव्य गौणे देह इंद्रिया भी क्रिय अदृष्ट विषय स्वर्ग आदि विषय अदृष्ट विषय है उसके प्रेरक वाक्य है कौन स्वर्ग का यज्ञता स्वर्ग चाहता है जो चाहे वो यज्ञ करे यज्ञ करना केवल आत्मा से होगा नहीं शरीर विशिष्ट होकर ही करना होगा स्वर्ग प्राप्त करने वाला आत्मा तो केवल आत्मा में कर्तृत्व है ही नहीं इसलिए देहादी के सहारा लेना पड़ा उसको देहादी के सहारा लेने से फल तो उसी के मिलेगा इसलिए मुख्य कर्ता तो आत्मा को माना जाएगा स्वर्गादि फल किशु है आत्मा को किंतु देहादी में गौण कर्तृत्व है सहयोगी है इस तरह से कर्तृत्व देहादी में है गौण कर्तृत्व है पूर्वादि यही कहना है अदृष्ट विषय चोदना दो प्रकार के भी एक दृष्ट विषय होता है एक अदृष्ट विषय माने मान यहलौकिक फल पारलौकिक फल पारलौकिक फल को कहते हैं अदृष्ट विषय है। जो देखा नहीं गया विषय जिसका शास्त्र में माने विश्वास करके किया जाता है देखा नहीं जाता स्थिति ऐसी है शास्त्र प्रमाण से किया जाता तो से तो है तो अदृष्ट विषय जो प्रेरणा है चौदह नाम प्रेरणा चुदा प्रेरणा तुदादी में धातु है सूर्यदिगर का धातु तो है तो है अदृष्ट विषय चौदना प्रामाण्य अदृष्ट को विषय करने वाला जो प्रेरणा है स्वर्गाम इत्यादि वाक्य है तो प्रेरणा में प्रामाण्य मानकर कुछ उस वाक्य में प्रामाण्य मान करके चौदना वाक्य ही है विधि है ना विधि प्रेरणा विधि है विधि निमंत्रण मंत्रा ध्य संार्थना लिंग लिंग का प्रयोग है ये होता है कोई वाक्य प्रमाण होने से आत्मकर्तव्य गौरव देहेन्द्रिया भी क्रिए कहा आत्मा का जो कर्तव्य है कर्म यज्ञादि कर्म आत्मा का फल उसको लेना है तो अदृश्य विषय क्या है वो कर्म देहादि के द्वारा किया जाता है देहादि के द्वारा किया जाएगा तो वो भी करता हो गए मुख्य कर्ता आत्मा है गौण करता देहादी है तो देहादी में गौण कर्तृत्व है हम ये बोल रहे हैं मीमांसा करना सिद्धांत का नहा हुआ है काम कहते हैं ना, ना देहादी नाम आत्मत्वम गौण हम सिद्धांत बोलते हैं देहादि में आत्मत्व गौण नहीं है मुख्य है क्यों तो हम मनुष्य बोलता है क्या बोलता है गौण होता ऐसा नहीं बोलता मेरा शरीर नहीं बोलता मैं शरीर वो बोल रहा है यहां यदि तो गौण होता तो मेरा जैसे मेरा पुत्र इसी प्रकार मेरा शरीर बोलना चाहिए किंतु बोलता है नहीं ये शरीर मनुष्य हम मनुष्य माने शरीर में ही हूं बुद्धि वाली है इस सिद्धांत बोल रहे है। हैं न देहादी हम आत्मत्व गौण देहादी में आत्मत्व को गौण नहीं मान सकते क्यों तदीय आत्मत्व से आविद्यत्व न जो देहादि में आत्मत्व है ना क्या है अविद्यालन है वो अज्ञान में अज्ञान काल में देहादे आत्मबुद्धि होती है सदी माने जो देहादि में आत्मबुद्धि वह आत्मत्व से आविद्यत्व अविद्या काल में मुख्य है शरीर में आत्मबुद्धि मुख्य है मेरा शरीर है ना बोल करके मैं ही शरीरों बोल रहा है हम मनुष्य ये सिद्ध करता है आवित्य कहवा मैंने से क्या हुआ मुख्यत्वाद वो जो गौण में कर्तृत्व तो मुख्य है शरीर में ये दिखता है अतो न गौणम गौणात्मक भी कर्तव्यम गौणात्मक भी आत्मकर्तृ आत्मा का जो कर्तव्य स्वर्ग आदि की प्राप्ति का फल है कर्तव्य गौणात्मा से नहीं किया जाता मुख्य मार्ग मैं करता हूं यज्ञ बोले क्या बोलता है आ, मेरा शरीर यज्ञ संपादन करता है नहीं बोलता कोई भी मैं यज्ञ करता हूं मैं यज्ञ करने वाला हूं इत्यादि बोलता है तो मुख्य कर्तृत्व तो है वहां शरीर गौण नहीं आए एक आ सिद्धांत है न देहादीना आत्मत्व गौणम देहादी में आत्म गौण नहीं है मुख्य है हैदीयत आत्मत्व देहादी से तो बुद्धि हो रही है आविद्य अविद्याजन्य तो है मुख्यवाद अविद्याजन्म से मुख्य शरीर में आत्मबुद्धि मुख्य हो रही है मुख्यवाद अतो न गौणात्मा भी आत्मकर्तृ में कर्म करते आत्मा का जो कर्तव्य था इत्यादि कर्म पारलौकिक कर्म इत्यादि है वो देहादि कर्ता के द्वारा नहीं किया हुआ होता है किसके द्वारा मुख्य आत्मा से किया जाता है मुख्य आत्मा ना शरीर शरीर को आत्मबुद्धि करके किया जाता है मैं मनुष्य हूं मैं ब्राह्मण हूं मैं क्षत्रिय आदि आदि इन धर्मों का आरोप किसमें होता शरीर में तब विशिष्ट होकर कर्म करता है शरीर में मुख्य कर्ता माना जाता है अर्तृत्व मुख्य है ऐसे दान करके किन्तु इसके द्वारा नहीं होता मिथ्यात्मा मिथ्यात्मा भी हाँ। मिथ्यात्मा जो शरीर है ना उसके द्वारा होता है वर्णात्मा से करवा नहीं माना जाता वहां मिथ्यात्मा से कहा जाता है कि वो शरीर में एकत्व बुद्धि है क्या है एकत्व बुद्धि है अहम लगा रहा है तो मिथ्यात्मा है अज्ञान काली जब शरीर में एकता कर्म अज्ञान में होता है अज्ञान अवस्था में होता है वो न कहा था मिथ्या प्रत्यय नए असंग से आत्म आप मिथ्या प्रत्यय नहीं बो मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही अज्ञान के द्वारा ही असंगत से आत्मना में संगत्या असंग आत्मा जी मिथ्या ज्ञान से संबंध दिखता है शरीर में क्या दिखता है वास्तविक ज्ञान से संबंध होना संभव नहीं है एक भाष्य में कह रहे थे मिथ्या प्रत्यय नहीं बसंघ से आत्मा में संगत्या न गौणा आत्मनो देहेन्द्रिया कहा था न अविद्या अविद्या कृतत्व कृतात्मत्व तेसा कहा तेसामन मन देहादि राम अविद्या कृतात्मत्व अविद्या के कारण से आत, आत्मत्व आया हुआ किसके कारण गौण गौणता के कारण बाँण, नहीं अविद्या से आया है न गौणा आत्मनो देह आत्मा के जो शरीर आदि है ना इंद्रियादि है देहेंद्रिया आदि गौण नहीं है ये मुख्य मुख्यक अज्ञानकाल में मुख्य है अहम यही हो रहा है कथम तरी मिथ्या प्रत्यय न एव असंग आत्मा संगत आत्मत्मापे फिर प्रश्न होता है कथम तरी फिर कैसे होगा गौण कैसे देह देहन्द्रिया गौण है कैसे अविद्यात होने से कैसे कथम तरी मिथ्या प्रत्यय न फिर कैसे होता है देहादी संगात में आत्मबुद्धि कैसे हो रहे थे गौण नहीं है तो मुख्य कैसे हो जाती है कहते हैं सिद्धांत कहते हैं मिथ्या प्रत्यय न जो मिथ्या ज्ञान और रखा है बुद्धि शरीर में आत्म बुद्धि असंग है आत्मा उसका भी संगत्या ज्ञान के द्वारा संगति होगी कहा शरीर में एकता कर गया हो संगत्या आत्मत्व तो का आपातित है आत्मा के संबंध होने से आत्मत्व तो दिखा जाता है कैसा संबंध आविध्यक संबंध मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही संबंध है वास्तविक ज्ञान से तो संबंध होना संभव नहीं है तो असंग संबंध के द्वारा आत्मत्व आपात शरीर में आत्मत्व का आपादन किया जाता है इसलिए करता माना जाता है तद्भावे तो भावात् तद्भावे तो से अभावात्कार अविद्या के होने पर है ही देहादी पे आत्मबुद्धि कब है अज्ञान होने पर अविद्या होने पर है तो तदभावे से अविद्या के अभाव अज्ञान के अभाव होने पर अभाव देहादी में आत्मबुद्धि नहीं होती कहा अभिवेकी नाम ही ज्ञान का अज्ञान काल है जो अविवेकी होते हैं अज्ञानी होते हैं अज्ञान काल में क्या दिखता है उनको अज्ञानियों को अज्ञान काल में बालाराम जो बालक हैं माने शास्त्र माने शास्त्रीय रंग से नहीं चलने वाले होते बालक माने जाते हैं अज्ञानी बालाराम दृश्य भी इनको दिखाई जाता है क्या दिखाई देता है अम दीर्घ हो यह दिखाई देता है मैं लंबा हूं ऐसा मानता है आत्मा लंबा है कि शरीर है ते सारे में एकता करके बोलता है अज्ञान ये बोलता है अहम दीर्घ मैं लंबा हूं अहम गौरा मैं गौरा हूं सुंदर हूं बोलता है तो सौंदर्य किसका है शरीर का है, का है? है। अहम दीर्घ अहम गौरा इत्यादि देहादी संगात है अहम प्रत्यय अवेकी राम ने कहा देहादी अहम बुद्धि के भी अज्ञानी भी होती लं, है इस प्रकार देह की लंबाई से अपनी लंबाई मानता है मैं दीर्घ हूं लंबा हूं अथवा अहम गौरा बोलता है देह के सौंदर्य अपने में आरोप करता है अज्ञानी आत्मभुद्धि देहाज में अज्ञानी की होती है न तो विवेक नाम देह से जो अपने को पृथक समझता हो उसको ये बुद्धि नहीं होगी अहम गौरव कभी नहीं बोलेगा कि तो शरीर के धर्म क्यों लाएगा अपने में जब शरीर के साथ एकता नहीं है शरीर से पृथक किया तो शरीर का धर्म क्यों लाएगा अपने पास नहीं लाता हो आरोप के कारण धर्म का आरोप होता है धर्म के साथ ही आरोप है विवेकी को जो ज्ञानी होगा अपना और शरीर का भेद जानता हो जो उसके शरीर का आरोप करेगा ना शरीर का धर्म का आरोप कहां से करेगा दीर्घो हम शरीर के साथ और गौरव हम उसके वर्ण है गुण के साथ अज्ञान करता है धर्म धर्म का संबंध बनाता है आत्मा अभी भी जी नाम अज्ञान काल बालानंद दृष्टि जो अज्ञान काले जो बालक है माना विज्ञान से सुनने को बालक कहा जाता है शास्त्रीय ज्ञान नहीं है तुमको प्राकृतिक ज्ञान में चल रहे हैं तो उनको ये दिखता है क्या ज्ञान होता है दीर्घो अहम गौरव इत्यादि ज्ञान होता है मैं दीर्घ हूं लंबा हूं चवड़ा हूं अथवा गोरा हूं काला हूं इत्यादि ज्ञान होता है देहादी संग्रात अहम प्रत्येक देहादी समुद्राय अहम प्रत्यय उसको होता है विवेकी को होता है न तो विवेकी नाम विवेकी को नहीं होगा क्या मानता है वो अंडो अहम देहादी संग्राता मानता क्या मानता मैं देहादी संग्रात पृथक अलग हूं ऐसे मान्य है को हम गौरा हम दीर्घादि ज्ञान नहीं होता देह के साथ तादाद न करके देह का धर्म आरोप नहीं करेगा वो यदि ज्ञान होता इस प्रकार ज्ञान वालों को नहीं होता तत्काले उस काल में देहादि संगात है अहम प्रतियोग होती उस काल में देहादी संगात में उसका हम बयान नहीं होता क्या नहीं होता yeah, नकार है पूर्व करके नकार उस काल में उसका देहादी संगात में नहीं होती किसके ज्ञानी का देहादि संघात से अपने को प्रखर मानता है उसको नहीं होता तस्मात इसलिए क्या सिद्ध होता है अब? से क्या निकला? अभाव मिथ्या बुद्धि के अभाव होने पर देहादी संगात में आत्मबुद्धि नहीं होती है और ज्ञान जब नहीं है उसका में आत्मा में आत्मुद्धि में आत्मबुद्धि देहादी में आत्मबुद्धि नहीं होती तदभावे मिथ्या प्रति अभाव तत्कृत एव गौ न गौण ये जो आ, आत्मा में जो देहादी में आत्मबुद्धि हो रही है अविद्याति है गौण नहीं है मिथ्या है तत्कृत एवं अविद्यात एवं न गौण ह गौण नहीं है देहादी में आत्मबुद्धि गौण नहीं माना जाता मिथ्या ही है क्यों अविद्या के कारण से है गौण में भेद ज्ञान रहता है गौण प्रयोग करने वाले व्यक्ति समझता है ये देवता सिंह नहीं है भेद ज्ञान है और जो देवदत्व भी समझता है मैं सिंग नहीं हूं प्रयोग करने वाला भी समझता है प्रयोग भी समझता है क्यों नहीं समझते भेद ज्ञान है वहां जहाँ गौण बुद्धि है तो भेद ज्ञान होता है या भेद ज्ञान नहीं हो रहा है अवेद ज्ञान तो शरीर के साथ अवेद ज्ञान है इसलिए शरीर में जो आत्मबुद्धि है गौण नहीं मान सकते मिथ्या है अज्ञान जन्य जो होता है मिथ्या है जैसे रज्जु के अज्ञान से जन्य सर्व मिथ्या है अज्ञान जन्यकारी मिथ्या होता है तो शरीर में आत्मबुद्धि मिथ्या है ये कहना है पृथक गृहमाण विशेष विशेष सामान्य सिंहदेव दत्तोर अग्निमाण गौण प्रत्यय शब्द प्रयोग वह सियात न अग्रहण सामान्य विशेष अंतिम कहा देखो जिसका पृथक गृहमाण है विशेष और सामान्य दोनों में विशेष कहां देखा से सिंह में देखा सामान्य कहां देखा देवदत्त में देखा एक जगह विशेष देखा जाता है सिंहत्व कहा देखा जाता है? जंगली में देखा जाता है और देवदत्त में गौण दिखाई दिया उसका कुछ गुण को लेकर पृथक गृहित हुआ है क्यों विशेष और सामान्य विशेष कहा है मुख्य में है और सामान्य गौण में है इनमें ही सिंह देवदत्त योग सिंह और देवत्व में देखने पर सिंह में विशेष है और देवतत्व गौण है सामान्य इन है इनमें ही और अग्नि बालों का अग्नि और बाल में देखते अग्नि में विशेषता है और बालक में सामान्य है ये दोनों में ही गौण प्रत्यय वही गौण प्रत्यय देखा जाता है जहाँ विशेष और सामान्य दोनों गृहित होता हो साधारण से विशेष से जहाँ दोनों गृहित होता, होता है वही भी गौण प्रत्यय होता है गौण प्रत्यय शब्द प्रयोग हो गौण शब्द का प्रयोग भी वही होता है और गौण ज्ञान भी वही होता है जहां विशेष और सामान्य गृहमाण हो दोनों स्थान में न गृहमाण सामान्य विशेष जा विशेष और सामान्य दोनों गृहित नहीं हो रहा हो ऐसे स्थान में गौण प्रत्यय होता है गौण ज्ञान नहीं होता शरीर में विशेष और सामान्य दोनों का ख्याल नहीं है एकता करके बोल रहा है या क्या बोल रहा है वहां तो भेद दिखता है वहां जहाँ गौण प्रयोग किया जाता है वहाँ भेद होता है या गौण नहीं या एकता है शरीर के इसलिए इसको गौण नहीं, नहीं मान सकते शरीर में आत्मबुद्धि को गौण नहीं मान सकते मिथ्या है यह अज्ञान जन्य है प्रांतिजन्य कहा टीका कहते न देहादीराम सिद्धांत न देहादीराम आत्मनि गौण देहादी में देहा आत्मबुद्धि देहा आत्म गौण नहीं मान सकते जैसे सिंह देवत जैसा नहीं है यार और पिता पुत्र जैसा भी नहीं आया न देहादी राम आत्मत्व गौणम देहादी में आत्मबुद्धि गौण नहीं क्यों तो कहा तभी आत्मत्व से आवित्य देह में जो आत्मबुद्धि हो रही है ना आवित क्या अज्ञान से है अपने पृथक जानता यदि तो देहादि में आत्मबुद्धि नहीं करता अहम पना करता। करता तभी आत्मत्व देहादि में जो आत्मत्व है वह आवित मुख्यत्व आविद्योग कैसा मुख्य है आत्मवाप क्या है वहां न गौण आत्म गौणात्मा भी कर्तव्य कर्म करिये गौणात्मा के द्वारा किया हुआ जो कर्म है वह कर्म न करिय थे किंतु वहां गौणात्मा से किया हुआ कर्म नहीं माना जा हुआ कर्म को गौण से किया हुआ जैसे पुत्र के द्वारा पिता के लिए कर्म किया जाए ऐसा यहां नहीं, नहीं ये यह आत्मा है नहीं ये मित्यात्मा है मिथ्या आत्मा के द्वारा ही किया हुआ कर्म माना जाता है वो तो कर्म ये, ये ज्ञाति कर्म किया जाता है किसे किया जाता मिथ्या तो मिथ्यात्मा लिए। के द्वारा न गौणात्मा के द्वारा नहीं ये कहा न करके कहा ना अविद्या इत्यादि कहा ना अविद्यात आत्मत्वाद के साथ और अदृष्ट विषयक जो कर्म कर रहे हैं वो गौण है शरीर में गौण बुद्धि से आत्मबुद्धि करके कर्म किया जा रहा है वो क्या आत्मा तो स्वर्ग जाने वाला होगा ने कहा वो गौणात्मा नहीं मिथ्या आत्मा ही है ऐसे कहा अविद्या क्यों अविद्याकृत जो है वो गौण नहीं होता क्या होता मिथ्या होता है वो ठीक ठीक है मैं हूँ ठीक है मैं देखते हैं तब वह दुर्गुण नयाथम पश्चिमी न करके नकार दिया वो नया है वो न निषेध करने वाला होता है वो तो उसी का अर्थ कर का व्याख्या करते हैं कहते हैं तदेव अभिव उसी को व्याख्या करते हुए संक्षिप्त जो परिवार तक न करके निषेध किया हुआ है खंडन किया है उसकी व्याख्या करेंगे आप न गौणा व्याख्या है ना गौणा आत्मा देह बिर दे। देह बिरदी आत्मा के गौण नहीं माने जाते हैं आपने जा आत्मबुद्धि हो रही गौण नहीं माने जाते कथम तरी फिर गौण नहीं तो क्या है गुरुवादी ने पूछा यह प्रश्न है कथम तरी गौण नहीं तो फिर क्या है देहादि आत्मा के गौण नहीं है तो फिर क्या है उत्तर देना है मिथ्या प्रत्यय नव असंग से आत्मा न संगत्याम तो आत्मत्व मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही जो है ना आदि कालीन जो ज्ञान है मिथ्या ज्ञान उसके द्वारा ही असंग आत्मा जो असंग नहीं होता किसी आत्मा का ऐसे यहां शरीर के संबंध करके मनुष्य बोल रहा है अज्ञान के कारण ही मिथ्या प्रत्यय मिथ्या ज्ञान रही मिथ्या ज्ञान के द्वारा असंग आत्म, आत्म <coughs> से आत्मा जो असंग आत्मा है संगतिया संगति होने से असंग आत्मा की संगति किसी और मिथ्या ज्ञान के द्वारा क्या है कथम तरी इतना ही है पूर्वक ने पूछा फिर कैसे देखाया। आगे क्या है कथम तरी यही है आगे क्या है क्या छोटा न बहुरा आदि हो गया और दे हो गया दे आदि गौण नहीं है आत्मा के गौण नहीं माने मिथ्या माने जाते हैं कथम तरी पूर्व आदि में पूछा फिर कैसे गौण गौण नहीं है तो क्या है तो उत्तर दिया मिथ्या आपत्ति है नहीं बात जो मिथ्या ज्ञान है सर आदि में आत्मभुद्धि मिथ्या ज्ञान उसके द्वारा असंग से आपको संगत दिया असंग जो आत्मा उससे संगति हो रही किस में शरी आदि में देहेन्द्रिया में आत्मत्व आपत्ति मिथ्या ज्ञान के कारण से संगति मानकर एकता मानकर आत्मत्व का आपादन किया जाता है आरोप किया जाता है आदि में आत्मत्व तो तो का आरोप होता है भावे भावत अविद्या भावे भावत जब तक अविद्या है तब तक देहादि में आत्मबुद्धि है तद भावे अविद्या के अभाव काल में तो अभावत अभाव देहात में आत्मबुद्धि नहीं होती अन्य व्यतिरिक्त तौर पर दिखा दिया ठीक मैं कहा कथम तरी देहादी विषया विषय आत्मत्व प्रथा फिर देहादी को विषय कहने आत्मत्व प्रसाद प्रसंग कैसे हो कैसे बोला जाता है हम मनुष्य इत्यादि क्यों कैसे आया ये यदि आत्मा असंग है तो फिर फिर देहादि में कैसे संबंध हो गया फिर अहम करके कैसे बोलता देहादि को अहम मनुष्य आदि कैसे बोल रहा अहम ब्राह्मण हम स्त्री अहम पुरुष इत्यादि कैसे बोलता है देहादि में आत्मबुद्धि अभी है तो प्रश्न है यार कथम तक देहादि विषय आत्मत्व प्रथात देहादी को विषय कर आत्मत्व प्रचलन कैसे हो गया यार कैसे हो गया इतिहास ऐसा शंका उत्तर देते हैं अविद्यादि हेतु अविद्यात कहा था भाष्य कुछ उसी के हेतु बनाकर के उसी हेतु को दिखाते हैं अविद्या अविद्या के द्वारा किया हुआ है कौन कौन बुद्धि शरीर आदि में इसी के कहा कथम तरी इत्यादि प्रश्न किया है हेतु प्रश्न यही आए तो उत्तर दिया है यही कहा था मिथ्या प्रत्यय ने वो असंघ से आत्मा का संगत कहा मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही असंग आत्मा तो तो का संघ मानकर संगत संघ मान कर आत्मत्व आपाद्य थे आत्मत्व का आरोप किया जाता है कि <प्रेकल> एकता कर गया मिथ्या ज्ञान के कारण अज्ञान के कारण एकता कर गया एकता से आत्मा के जो तो आत्मत्व है यह आरोप कर जाता है आत्म को दिया हो जाती है आरोप के द्वारा कहा ठीक है देहादी नाम अनात्मा नाम अनात्म अनात्म पदार्थ है जड़ है आत्मा नहीं अनात्मा है देहादि नाम अनात्मनाम एवं सतम अनात्मा होते हुए ही है इनका आत्मत्वम इनमें जो आत्मत्व दिख रहा है ना जो अनात्मा में आत्मत्व दिख रहे अविद्या अज्ञानी तो कारण होगा और क्या होगा देहादिनाम अनात्मनाम जो अनात्म पदार्थ है देहाजी इनमें इन्हीं को अनात्मनाम एवं सताम अनात्मा ही होते हुए इनमें आत्मत्वम जो आत्मत्व दिख रहा है इसका कारण क्या होगा कहते हैं मिथ्या प्रतिक्रम मिथ्या ज्ञान के द्वारा ही हुआ किसके द्वारा जो मिथ्या ज्ञान है जो जूठा ज्ञान उसके द्वारा ही है अन्वय वित्र में उदाहर तो अन्वित उदाहरण अन्वय और वितरिक दोनों तत्सत्व तत्सत्व तत्भाव्य अभाव अविद्या होने पर देहादि में आत्मबुद्धि है और हाँ। अविद्या के अभाव होने पर देहाद में आत्मबुद्धि नहीं है ये सिद्धांत बोल रहे हैं तद्भावे भावात इत्यादि कहा था अविद्या के होने पर होते हैं आत्मबुद्धिशि में और अविद्या के न रहने पर ज्ञान काल में नहीं होती है उगते अनवय जो अन्वय दिखाया तद्भावे भावात अन्वय है शास्त्रीय संस्कार शून्य न अनुभव प्रमाणित है तत्सत्य तत्सत्व में शास्त्रीय शून्य शास्त्रीय ज्ञान जिनको नहीं है उनका अनुभव बताते हैं वो अनुभव उनके अनुभव से ही सिद्ध करते हैं कहा उगते अनवेय अनु तद भावे भावाते थे अनुवयथा अविव्या के होने पर आत्मबुद्धि होती है शरीर में कहा यही है आत्म भावा तो शास्त्रीय संस्कार सुने शास्त्रीय संस्कार से रहित जो व्यक्ति हैं शास्त्र पठित नहीं है वो संस्कार नहीं जिंदा उनका अनुभव वो प्रमाण कराते हैं कैसे तो अभिवेक की नाम ही अभिवेक शास्त्रीय संस्कार से सुनने व्यक्ति अभिवेक अज्ञानी है वो अभिवेक का नाम अन्य हम बिहारी संगातात् ज्ञान बताम तत्काल अभिवेकी नाम अही अज्ञान अज्ञानकाल जो अभिवेकी है उनके जो अज्ञान काल में क्या स्थिति होती है शास्त्र संस्कार से शून्य व्यक्ति अभिवेकी हैं उनके अज्ञान काल में बाला नाम जो बालक है शास्त्र संस्कार से रहित को बालक कहा गया ऐसे व्यक्तियों को दृश्यते देखा जाता है कहा आत्मबुद्धि शरीर में देखी जाती है कैसे दीर्घो हम बोलता है मैं लंबा हूं दस का हूं इत्यादि बोलता है गौरव हम धर्म गोरापना पे अपने में आरोप करता है कौन अभिवेकी करता है जो शास्त्र संस्कार से शून्य है ये लोग अभिवेक देहादी संगात है अहम प्रत्यय देहादी संगात में अहम उन्हीं की होती है जो शास्त्र संस्कार से रहित हैं थोड़ा शास्त्रों है। है। शास्त्र है का संस्कार पाया वो व्यक्ति आत्मा को देहादि से पृथक मानता है मीमांसक भी पृथक मानता है शास्त्र संस्कार है उनमें कुछ ज्ञान का संस्कार नहीं है कर्म का तो है ना शास्त्र का संस्कार है भिन्न मानते हैं जो अभिवेकियों में होता है शरीर मात्मबुद्धि इसे दादी बोल रहे हैं न तो विवेक राम बिक्रे की दिखाते हैं बेकरे की दिखाते तद अभावे भावा विवेक शास्त्र संस्कार से उक्ता है अविद्या रही थे जो तद अभावे तद अभावे अभाव देहादिंगाता दीदी ज्ञान पर मैं अन्य हूं देहादि संगात से भिन्न हूँ इस व्यक्ति को आत्मबुद्धि शरीर में कभी नहीं होती होता आत्मा में आत्मबुद्धि होगी कहा होगी आत्मा में आत्मबुद्धि होगी शरीर में नहीं होती तत्काल देहादि संगाते उस काल में माने विवेक विवेकियों का विवेक काल में देहा संगात में आत्मत्य नहीं हो सकता आत्मबुद्धि नहीं होती कहा ठीक है व्यति के भी व्यतिभाव अभावात है अविद्या के नौ नौ वेतरे कही है व्यक्ति की दर्शित जो दिखाया गया है शास्त्र अभिज्ञान शास्त्रों को जानने वाले शास्त्र संस्कार जीतों को क्या कहा है व्यतिक दिखाया तद अभाव अभावत मे शास्त्रीय संस्कार होने पर आत्मत्व नहीं देहादी कहें ज्ञानी है वो व्यक्ति भी दर्शित देखा है और व्यति में वे शास्त्र अभिज्ञान अभिज्ञान अनुभव अनुकूल है शास्त्र अभिज्ञ को अनुकूल कराते हैं तो इत्यादि सबसे कहा है नवेकी नाम विवेकी को देहादि में आत्मबुद्धि नहीं होती है माने शरीर और आत्मा का जो विवेक है ज्ञान है जिनको पृथक करके बैठा हुआ है उसके लिए शरीर में आत्मबुद्धि कभी नहीं होती यहां शरीर में आत्मबुद्धि हो रही है अभिवेकियों तो मतलब वो अज्ञान के कार्य है इसलिए मिथ्या है आत्मबुद्धि सिद्धांत बोल रहा रहे अनुभव अनुसार अभ्याम अनुभव के अनुसार करने वाला रहा दिया। अनुभव क्या दिखा अविवेकियों का अनुभव और विवेकियों का अनुभव दोनों दिखाया विवेकियों का भी आत्मबुद्धि नहीं होती है अभिवेकियों के साथ ज्ञान से रही जो होंगे उनमें माइंड आपको बुद्धि हो जाती है अनुभव के सहित बताया अनुवित यहाँ अन्य पितरय का अभ्याम अनुभव अनु अनुभव अनुसार अनुभव के अनुसार करने वाले जो अन्य विद्रह इनके द्वारा सिद्धम सिद्धमर्थम उपसम जो सिद्ध हुआ विषय है उसको उपचार कर तस्मात तस्मात मिथ्या प्रत्ये अभावे अभावात मिथ्या ज्ञान के अभाव काल में शरीर में आत्मबुद्धि नहीं होती है अभावात तत्कृत न गौणा अविद्या दे देहादि में आत्मबुद्धि अविद्याकृति है न गौणा गौण गौन नहीं है मीमांसा करे तो गौण शरीर आदि में आत्मबुद्धि वो नहीं मिथ्या ही हो टीका वह कहते हैं तत्कृत देहादो अहम प्रत्यय न गौणा गौण तत्कृत के आगे और लगाओ दो तत्कृत के आगे देहादो अहम प्रत्यय तत्कृत भाष्य में तो तत्कृत है ना उसके आगे ये लगा देना देहादो अहम प्रत्यय देहादे में अहम बुद्धि तत्कृत अविद्यात है किंच और बात है व्यवहार भूमौ व्यवहार काल में देखते हैं व्यवहार भूमौ वेद ग्रह से गौणत्व व्यापकत्व ये गौणत्व तो तत्र भेद ज्ञान व्यवहार काल में से देखा जैसे इनका देवतात्व में क्या देखा है वेद ज्ञान लिखा है व्यवहार भूमो व्यवहार बे, में हम आकर के देखते हैं तो भेद जो भेद ज्ञान है वह गौणत्व का व्यापक होता है जैसे धूम का व्यापक अग्नि तो धूम के द्वारा सिद्ध होता है कि धूम अग्नि है सिद्ध होता है व्यापक है तो ये ये ये गौणत्व तत्र भेद ग्रह ये व्याप्ति बनती है जैसे अत्र धूमत अत्र बनी ऐसी व्याप्ति है इस प्रकार जहां जहां गौण ज्ञान होगा वहां वहां भेद ज्ञान होगा देवतात्ता सिंह में देखा गया बच्चा और अग्नि में देखा गया माडव को अग्नि में देखा गया भेद ज्ञान है वहां जहां गौण प्रयोग होता है वहां भेद ज्ञान होता है और यहां अभेद ज्ञान हो रहा क्या ज्ञान मैं मनुष्य हूं इसको कैसे गौण मानेंगे शरीर और आत्मा में ऐसा नहीं भेद ज्ञान पूर्वक है नहीं जहां भेद ज्ञान पूर्वक होगा कि जहां जहां गौण बुद्धि होगी वहां भेद ज्ञान होता है इसका व्यापक है कौन भेद ज्ञान किसका गौणत्व तो और यहाँ माने इसका आत्मत्व का आत्मत्व अभेद ज्ञान है इसका भेद ज्ञान है ही नहीं यहाँ गौण नहीं हो सकता ये मिथ्या है ये कारण है, है? गौण में तो भेद ज्ञान होता है एक बोल रहे हैं एक टीका में कह रहे किंसे व्यवहार भूम भेद से गौणत्व व्यापकत्वा तो गौणत्व तो का व्यापक होता है भेद ज्ञान यौणत्म तदर्थ भेद ज्ञानम यही होगा कैसे देवदत्व दे सिंह में देखा गया भेद ज्ञान है वहां प्रयोग करने वाले को भी है सुनने वाले को भी है भाई सिंह नहीं हो देवदत्ता समझता है ये सिंह नहीं है प्रयोगकर्ता भी समझता है भेद है भेद होता है तस्व प्रकृति अभावा वो यहां भेद ज्ञान है रही रही गौणत्व का व्यापक जो भेद ज्ञान होना चाहिए मीमांसा करे शरीर में आत्मा तो गौण है जहाँ गौण होता है भेद ज्ञान होना चाहिए यहाँ भेद ज्ञान नहीं है प्रकृति में नहीं है शरीर में भेद ज्ञान नहीं है आत्मा और शरीर में भेद ज्ञान नहीं है एक तस् प्रकृति अभावात गौण का व्यापक जो भेद ज्ञान है यहाँ नहीं है आत्मा और शरीर में भेद ज्ञान तो है नहीं देहादो अहम प्रत्योग शब्द गौण इत्यादि देहादी में जो अहम शब्द का प्रयोग और ज्ञान अहम शब्द का ज्ञान क्या गौण नहीं है यह तो मिथ्याई है अभेद पूर्वक और राज किस पूर्वक पृथक इत्यादि कहा था पृथक गृहमाण माण विशेष सामान्य जहां सामान्य और विशेष दोनों प्रथक पृथक गृहमाण होगा देवदत्त में सामान्य है कुछ कुछ सादृश्य है और सिंह में विशेष है ऐसे स्थान में भेद ज्ञान होता है दोनों का पृथक पृथक गृहमाण और सामान्य विशेष उसमें भेद ज्ञान होता है उसमें गौण होता है गौण बुद्धि का प्रयोग ही होता है सिंहदेव तो अग्रिमाण गौण प्रत्य गौण प्रत्यय, उनमें गौण प्रत्यय होता है गौण ज्ञान होता है शब्द प्रयोग गौण ज्ञान अथवा गौण शब्द का प्रयोग वही होता है जहां पृथक पृथक गृहमाण सामान्य और विशेष हो वहां पर होता है न अग्रहण सामान्य विशेष शरीर और आत्मा में गृहमाण नहीं है सामान्य विशेष गृहमाण नहीं है गृहित नहीं है ऐसे स्थान में गौण ज्ञान नहीं मान सकते तो मिथ्या ज्ञान है शरीर अच्छा। में आत्मबुद्धि बोलते हैं अदृष्ट विषय चोदना प्रमाणात्तुर का अवधारणा तस् देहाद अभिमान से गौण गौणता गौ। उत्तम अनुभव थी पूर्व में कहा था पूर्व पृष्ठ में कहा था अध्यक्ष विषय जो चोधना वाक्य स्वरूप जो दृष्ट विषय नहीं जिसका स्वर्ग आदि विषय दृष्ट नहीं है उसको उसका प्रेरक वाक्य होता है स्वर्ग के लिए एक एक कौन एक एक स्वर्गाम वाक्य क्या जो प्रेरणापरक वाक्य है अदृष्ट विषय चोदना प्रमाण्य तो प्रमाण है श्रुति को अप्रमाणित नहीं कर स्वर्गाम वाक्य को अप्रमाणित घोषित नहीं कर सकते तो प्रमाण होने से उसी प्रमाण से कर्तुर आत्मा वितरित का उदाहरण आप कर्ता आत्मा शरीर से पृथक है ज्ञान हो जाता है शरीर और आत्मा में आपको बुद्धि वाला पार्लौकिक कर्म नहीं कर सकता लौकिक कर्म तो कर जाएगा मैं खेती करता हूं किसान बोलेगा शरीर में आत्मबुद्धि लेके कर्ज होता है वहां तो पारलौकिक कर्म करने वाले जो करता होगा शरीर में आत्मबुद्धि करके कर नहीं सकता इसे सिद्ध होता है कि शरीर में आत्मा का पृथक ज्ञान है यही कहना है पूर्वादी ने कहा था अदृश्य विषय शोधना प्रामाण्यत अदृश्य विषय तो प्रेरणा बाकी है स्वर्ग काम ये इत्यादि उसके प्रामाण्य होने से कर्तूर का उदाहरण कर्ता जो आत्मा है कर्ता जो आत्मा वो अतिरिक्त है सिद्ध हो जाता है किसे होता है अतिरिक्त अवधारण होने से तस्व देहा अभिमान अहम अभिमान सर उस आत्मा का देहादि में जो अहम बुद्धि हो रही है ब्राह्मण इत्यादि बुद्धि हो रही है गौण गौण है जहादि के आत्मबुद्धि को गौण मानना होगा ये उत्तम अनुवाद है पूर्वादि में पूर्व में कहा था उसी का अनुवाद करके सिद्धांति खंडन करने के लिए अनुवाद करते मीबाक्षकों ने जो कहा था जो कहा था श्रुति प्रामाण चौदरा वाक्य चौदह प्रमाणत कामाणित बोल दिया है तो श्रुति प्रमाण है आत्मा भिन्न है शरीर आदि से एक आदमी नहीं यदि एक ही हो तो स्वर्ग पर पार्लोक कर्म नहीं कर सकता प्रमाण है प्रामाणित ऐसा पूर्वाद ने कहा था माने शरीर में आत्मा गौण है नहीं है इत्यादि कहा था तो सिद्धांत करना ऐसा नहीं तद तो तो प्रमाण से अदृष्ट विषय प्राप्त श्रुति प्रमाण किसम अदृष्ट को विषय करती है किसको आत्मा को विषय नहीं करती वो वाक्य नहीं करता कौन वाक्य स्वर्ग कहा जिन वाक्य आत्मा को छूता ही नहीं है उसको उदास ही वो तो हमारे साध्य साधन को बता देता है स्वर्ग चाहने वाले या साधन है स्वर्ग साध्य बस इतने बता के छीण हो गया बात उसका काम पूरा हो गया आत्मा है या नहीं कौन है क्या है वो चुप रहता है उसको तब तो प्रामाण से अध्ययता है वो जो शास्त्र में जो प्रामाण है अदृष्ट को विषय करता है वो आत्मा को विषय नहीं कर रहा हो बात किया जो अधिक स्वर्ग आदि है उनको विषय कर देता आत्मा को विषय नहीं कर रहा हो तो मित्र कैसे सिद्ध करेंगे आत्मा भिन्न है करके आत्मा को में भाग, आत्मा के अंश में तो उदासीन है वाक्य कौन वाक्य उदासीन है वो तो साध्य साधन को दो बता देता है स्वर्ग चाहे तो ये करे बस इतना बल को चुप होगा प्रत्यक्षादि प्रमाण जब प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा अनुपलब्ध विषय होगा उसी में ही विषय उसी विषय में अग्निवतरादि साध्य साधन संबंधी श्रोते प्रामाण्यम अग्निवतरादि जो साध्य साधन भाव है स्वर्ग का वो अग्निरोधन है स्वर्ग आदि साध्य है इस संबंध में श्रुति है प्रामाण्य श्रुति में प्रामाणिकता है साध्य साधन के संबंध दिखाने में प्रामाण्य होता है वो साध्य चाहिए करता के विषय में चुप जाता है चरित्थ हो जाते श्रुति साध्य साधन को बता करके क्यों बता करके स्वर्ग साध्य चाहिए तो साधन अग्निहोत्राधी आए इतना पता करते न प्रत्यक्ष आदि विषय जहाँ प्रत्यक्ष के विषय में स्तुति में प्रामाण्य नहीं रह सकते श्रुति का परामाण अदृष्ट विषय में किसी विषय दृष्ट विषय में नहीं है ये प्रत्यक्ष का विषय है देहा में आत्म आत्मबुद्धि प्रत्यक्ष है मैं अज्ञान मैं आत्मा हूँ मनुष्य हूँ बोल सात्र के आया इसमें शास्त्र के कोई नहीं चलेगा प्रत्यक्ष विषय में शास्त्र प्रमाण नहीं होता न प्रत्यक्ष आदि विषय का प्रत्यक्ष अनुमान आदि के विषय शास्त्र प्रमाण नहीं होता ये लौकिक सभी जानते हैं तो मनुष्य पौन नहीं जान रहा है अदृष्ट दर्शनार्थत्व परामायश अदृष्ट को दिखाने वाले को प्रमाण माना जाता है क्या माना जाता है जो अदृष्ट स्वर्ग आदि है उसको बतला रहा है शास्त्र उसी, उसी अंश में प्रमाण होगा वो तस्मात न दृष्ट मिथ्या ज्ञान निर्मित से हम प्रत्यक्ष देहादि संग्रादी को अणतम कल्पित सब इसलिए देहादिंगात में जो अहम बुद्धि हो रही है आत्मबुद्धि हो रही है न दृष्ट वि ज्ञान नम देखा है विथ्या ज्ञान शरीर में आत्मबुद्धि विद्या ज्ञान है देखा जा रहा है हम प्रत्यय जो हो रहा है शरीर आदि में ध्यान संग्रात में हम प्रत्यय न गौणत्म गौण नहीं माना जाता था वो तो मिथ्या ही है ऐसी कल्पना नहीं की जाती गौण है करके न ही श्रुति सतम थी चाहे सैकड़ों श्रुति ऐसा बोले क्या शीतो अग्नि अग्नि ठंडी है कोई बोले तो वो क्या प्रत्यक्ष के विषय को विरोध आने पर श्रुति को माना जाएगा क्या प्रत्यक्ष विषय बोले अग्नि उष्णा बोलती है क्या बोले? प्रत्यक्ष बोलेगा अग्नि उष्णा है और श्रुति कोई बोल दे यदि बोलती है नहीं यदि बोले हजारों श्रुति अग्नि अग्नि बोले क्या अग्नि ठंडी सिद्ध हो पाई क्या श्रुति सदम अभी शीतो अग्नि अप्रकाश हुआ अथवा अग्नि प्रकाश नहीं करती हो ऐसा बोले कोई तो क्या प्रमाणी मारा जाएगा प्रामाण्य न कि है ऐसे बोलती हुई वैसे प्रामाण्य नहीं बोली बोलती नहीं यदि बोले तो प्रामाण्य नहीं माना जाता यहां प्रत्यक्ष प्रमाण से बाधित कर रहा होने गौण प्रत्यक्ष को बाधित कर रहा है हम करके एकता कर रहे यहां प्रत्यक्ष प्रमाण गौणता को बाधित कर रहा है कैसे गौण सिद्ध करेंगे उसको ध्यान में आत्मभूति को गौण कैसे मानेंगे सिद्धांति बोल कर मिथ्या कहा ठीक है मैं कहा स्ति प्रमाण से अज्ञातार्थ विषयत्वा स्मृति का प्रमाण जो आता है अज्ञात विषय को विषय करता है किसको जो स्वर्ग आदि विषय अज्ञात है जाना नहीं गया है अन्य प्रमाण से नहीं जाना गया उसको बताती है श्रुति स्मृति परामाण्य से अज्ञातार्थ विषयत्वा मानांतर सिद्धे व्यतिरिक्त आत्मा ने अन्य प्रमाण से सिद्ध विषय में व्यतिरिक्त आत्मा ने चोधना प्रामाण्य भाव अन्य प्रमाण से सिद्ध जो अतिरिक्त आत्मा होगा उसमें श्रुति के जो विधि वाक्य का भी नहीं आता न तथा वो स्तम्भेदादी आत्मा आत्माभिमान से गौड़ता उस श्रुति को लेकर के अदृश्य विषय के श्रुति को लेकर के देहादी में जो आपको बुद्धि को गौण मानना ठीक नहीं है वो तो अदृश्य विषय में प्रामाण्य है उसका दृष्टि विषय में नहीं है हम करके एकता देख रही है। कहा न तद इत्यादि श्रुति प्रमाण से अदृश्य विश्व पश्चाती है श्रुति का जो प्रमाण है ना श्रुति प्रमाण है उसमें धर्म प्रमाण है अदृश्य को विषय करते किसको स्वर्ग आदि को विषय करने वाले जो अन्य प्रमाण से नहीं देखा गया नहीं जाना गया उसको विषय करके स्वर्ती में प्रमाण आता है कहा प्रत्यक्ष आदि इत्यादि कहा था प्रत्यक्षादि विषय कहा प्रत्यक्षादिप प्रमाण प्रमाण जहां प्रत्यक्षादि प्रमाण के उपलब्धि से उपलब्ध नोर पर जो वस्तु प्रत्यक्षादि प्रमाण से उपलब्ध नहीं हो रहा स्वर्ग जैसे प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं हो पा रहा है ऐसी स्थिति में ही विषय इस विषय में अग्निहोत्र आदि साथी साधन संबंध है जहां अग्निहोत्री साथी साधन आपका संबंध होगा प्रत्यक्षादि प्रमाण का उसके द्वारा उपलब्ध नहीं हो रहा वो विषय ऐसी स्थिति में स्वर्ति में प्रामाण होती है अज्ञातार्थ ज्ञापक प्रमाण प्रमाण वही होता है अज्ञात विषय को ज्ञापन करे तो प्रमाण माना जाता है जो अज्ञात पदार्थ है उसको जानकारी दे उसको कहते हैं प्रमाण प्रमाण का लक्षण यही है अज्ञात ज्ञापन ज्ञापक अज्ञातार्थ ज्ञापक प्रमाण है प्रमाण का लक्षण यही है अज्ञात विषय को ज्ञान कराने वाले को प्रमाण कहते हैं स्थिति होने से न ज्ञाते सूर्य प्रमाण ज्ञात पदार्थ में सूर्य प्रमाण नहीं है या ज्ञात है सभी जानते हैं अज्ञानी भी जानता है अहम करके जानता है कौन जानता है में आत्मबुद्धि अहम मैं मनुष्य हूं मैं स्त्री हूं पुरुष हूं इत्यादि भाव है तो ये कौन कैसे माना यहां स्मृति में प्रमाण नहीं आ सकता ठीक होना है आगे ठीक है बोलते हैं अज्ञाता हो गया अज्ञात साध्य साधन संबंध बोधिना श्रुति यही होती है जो अज्ञात वस्तु होता है साध्य साधन दोनों अज्ञात है स्वर्ग किससे मिल रहा है साधन का ज्ञान नहीं है इस साधन से क्या मिल रहा है साध्य का ज्ञान नहीं तो का है उसमें साध्य साधन को जोड़ कर बोलते थे स्वर्ग का मोहत्रु जियात इत्यादि बोलती है श्रुति कहा अज्ञात साधन साध्य साधन संबंध बोधना कहा अज्ञात साध्य अज्ञात साधन ये दोनों के संबंध को बताने वाली को श्रुति जो होती है तो उसे ज्ञान कराने उस स्त्रुति तो शास्त्र से शास्त्र से अतिरिक्त आत्मा उद्देश्य ने फलित वहा आत्मा के विषय में उदासीन है केवल साध्य साधन के संबंध बता करके श्रुति चुप हो जाती है और उससे अतिरिक्त जो आत्मा के लिए कुछ नहीं चुप बोलती चुपचाप रहती उदासीन होती उस काल में बोलती नहीं श्रुति कुछ भी आत्मा के विषय की आत्मा पृथक है अपृथक है कुछ नहीं बोलती केवल साध्य साधन बाबू बता देती हो तो इतना ही करती एक एक एक एक है। का स्वर्ग यज्ञ स्वर्ग साधन है अग्निहोत्र स्वर्ग का साधन है बात इतनी बोलती है वह आत्मा के विषय में श्रुति नहीं शरीर से आत्मा अतिरिक्त है या अधरिक्त है कुछ नहीं बोलती उदासीन है उसका अवस्था में श्रुति प्रवृत्ति श्रुति की प्रवृत्ति ने आत्मा के विषय में ये कह रहे थे अज्ञात साध्य साधन संबंध बोधिना जो तो अज्ञात साध्य साथि और साधन के संबंध को ज्ञान कराने वाली जिस श्रुति है वो श्रुति ऐसे शास्त्र है संबोधन शास्त्र अतिरिक्त आत्म, आत्मा आत्मा आत्मा नहीं उदासीन अतिरिक्त जो आत्मा है शरीराधिशी अतिरिक्त आत्मा के विषय में उदासीन फल तो श्रुति वहां शास्त्र उदासीन रहता है चुप रहता है आत्मा अतिरिक्त है अनिरिक्त कुछ नहीं बोलता केवल साध्य साधन का संबंध का ज्ञान करा देता है अभिन्द उत्तराधि साधन है स्वर्ग साध्य बात इतना बोल के चुप हो जाता है आत्मा के विषय में चुप रहता है है या अनिरिक्त है शरीर से भिन्न है अभिन्न है इसमें चुप होता है उदासीन रहता है फल तस्मात इत्यादि का न दृष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्त से अहम देखा है मिथ्या ज्ञान निमित्त जो अहम प्रत्यक्ष बुद्धि हो रही है देहादि संगात गौणोत्तम कल्पित न सकते देहादि संगात में, में अहम बुद्धि जो है वह गौण नहीं मान सकते इसको मिथ्या ही मानना पड़ेगा भिन्न में अभिन्न बुद्धि हो रही है में अभिन्न बुद्धि मिथ्या है ठीक ठीक में कहना होगा अन्य विद्रेय का अभियान दृष्टो मिथ्या ज्ञाने निमित्त हो देहादी संग्रत देखो तत्स तत्सत्व तद अभावे तद मिथ्या ज्ञान सत्वे देहादि देहादी राम आत्मत्व मिथ्या ज्ञान अभावे देहादी आत्मत्व अभाव है अन्य वितरक अभियान दृष्टो मिथ्या ज्ञान में मिथ्या ज्ञान की निमित्ता से होता है कौन देहाद में आत्मबुद्धि मिथ्या ज्ञान के कारण ही है मिथ्या ज्ञान नहीं है देहादि में आत्मबुद्धि भी नहीं है अन्वर्क ही होता है तत्स्य तत्स तद्भाग तदभाग मिथ्या गया निदाते अहम प्रत अं प्रतय यही अहम ज्ञान तस्त उषका उष विषय में चुका वह कहते हैं ततहादिंगा गौणतम कलपयू न शक्यम देहादात में गौण तो नहीं किया जा सकता है क्या ठीका में है अन्वय विषय शोधना आत्म विषयता गई अन्य विषयत्व चौधरा आया जो विधि वाक्य जो आ रहे हैं चौधरा स्वर्ग काम आदि वाक्य शादी साधन भाव को संबंध कराने वाले कराना हैं उसका विषय अन्य है संबंध में चरितार्थ हो जाता है उसका विषय अन्य है आत्मा के विषय में उसको कोई विषय नहीं होता वाक्य का अन्य विषयत्व चौधरा आया जो प्रेरक वाक्य आते हैं स्वर्ग काम आदि वो वाक्य का विषय अन्य मानी चाहिए न अतिरिक्त आत्मविषय था शरीर से आत्मा अतिरिक्त है इसको विषय नहीं कर रहा वो वाक्य कौन वो तो केवल साध्य साधन का ज्ञापक होता है जानकारी देता है वो वाक्य आत्मा अतिरिक्त है या अनतिरिक्त है इसमें चुप चाप है वो आत्मा के विषय में वाक्य ही नहीं है तो उन वाक्यों को लेकर के वो चौदह वाक्य प्रामायत आत्मा को अतिरिक्त मानना चाहिए बोल रहे थे कैसे अतिरिक्त मानेंगे उन वाक्यों वो तो साध्य साधन भाव कुछ कथन करके चुप हो जाता आत्मा के विषय में कुछ बोलता ही नहीं होगा हादि से पृथक है अपृथक है कुछ नहीं बोलता ये कह रहे हैं अन्य विषयत्वा चौधरा आया जो प्रेरक वाक्य जो जो आते हैं साथ ही साधारण भाव का संबंध बताने वाले वाक्य ना अतिरिक्त आदि हाँ आत्मा को अतिरिक्त विषय नहीं मानते हादसे अतिरिक्त है ऐसा सिद्ध नहीं करते हो वाक्यूतम पहले कहा था इधानी तद विषय तो अंगीकार है चलो अतिरिक्त स्वीकार करने पर आत्मा अतिरिक्त है स्वीकार करने पर मान लिया जाए तुझसे तो दुर्जन्य आए तो सामने खुश हो जाते यदि भी वो नहीं है अतिरिक्त आत्मा को विषय नहीं करता यदि कर लेता मान लेते हैं मीमाक्षा के कथन के अनुसार न तम साथ करना संभव नहीं सिद्ध करना संभव नहीं होगा प्रत्यक्ष विरोध प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध आएगा प्रत्यक्ष प्रमाण बोल रहा है अनरिक्त बोल रहा है अहम मनुष्य बोल रहा है क्या बोल रहा है और शास्त्र बोलता हो यदि अहम भिन्न दिखाता हो तो कैसे मानेगे उसको प्रत्यक्ष प्रमाण का आ रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण भी अहम मनुष्य बोल रहा है मैं मनुष्य हूं कह रहा है एकता दिखा रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण और शास्त्र भिन्नता दिखा तो हो प्रमाण नहीं माना जाएगा उस काल में यदि ऐसा हो तब भी यदि स्तर कर्ता के बारे में आत्मा के बारे में चुपचाप स्तृति यदि मीमाक्षर का आधार पर मान लिया जाए उसको अतिरिक्त मान भी जाए फिर भी मान प्रत्यक्ष प्रमाण से विरोध हो रहा है स्थिति ऐसी है। यहाँ तो अहम मनुष्य करके एकता करके बोल रहा है प्रत्यक्ष दिखाता है यहाँ अन्य विषय त्वच हो रहा है न अतिरिक्त आत्म विषय था उठता हूँ तो ये कहा था पहले आत्मा का विषय नहीं करता वाक्य कहा था इधानी अब तद विषय तो हम क्या विधि वाक्य के विषय मान भी लिया जाए तो मानी उसने कहा भिन्न है आत्मा शरीर आदि से भी लिया जाए न तर सकते फिर भी उसको सिद्ध नहीं कर पाएंगे प्रत्यक्ष विरोधा प्रत्यक्ष विरोध प्रत्यक्ष बोल रहा है मैं मनुष्य एकता दिखा रहा है आ, और वो श्रुति बोलती हो भिन्न है आत्मा बोलती हो नहीं बोल सकता यही कहा था नहीं श्रुति सतम सैकड़ों श्रुति आकर के बोले शीतो अग्नि बोलते अग्नि ठंडी है ऐसा बोले तो, अप्रकाश प्रकाश नहीं करता अग्नि ऐसा बोला जाए तो ऐसे ब्रवत ऐसा कोई भी बोलते हुए श्रुति को न प्रामाणिक में प्रमाण नहीं आ सकता इसी प्रकार आत्मा को जब पृथक है कह भी दे तब भी प्रामाण्य पाए क्यों प्रत्यक्ष प्रमाण का विरोध हो रहा क्या हो रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण अविरोध क्या दिखा है एकता दिखा रहा है, है। हम मनुष्य करके दिखा रहा है ये सिद्धांत ने कहा समय हो गया है यह रखते कर कर ओम पूर्ण Bhagavan, O Shiva, Om Shiva.